अमृत वाणी, एकाग्रता तथा ध्यान पाँच सौ ध्यान और चिंतन मनन का सतत अभ्यास करना चाहिए पाँच सौ संध्या हो जाने पर सब काम छोड़कर ईश्वर ईश्वर चिंता करना चाहिए अंधेरा छा चा जाने पर मन में अपने आप ईश्वर का विचार उठता है अभी अभी सब कुछ दिखाई दे रहा था पर अब तो सब अंधेरे में ओझल हो गया ऐसा किसने किया इस तरह के विचार आते हैं इसीलिए संध्या के समय सब काम छोड़कर उन्हें पुकारना चाहिए देखा नहीं मुसलमान लोग कैसे सब काम छोड़कर ठीक समय पर नमाज पढ़ते हैं पाँच सौ अगर सरसों की पुड़िया में से एक बार सरसों के दाने बिखर गए तो फिर उन्हें चुन कर इकट्ठा करना जिस प्रकार दूभर हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार के विषयों में बिखर जाए तो फिर उसे समेट कर एकाग्र करना दुभर हो जाता है पाँच ध्यान मन में वन में या कोने में करना चाहिए पाँच सौ संतानवे प्रथम अवस्था में निर्जन स्थान में जाकर एकाग्र चित्र से ईश्वर चिंतन करना चाहिए नहीं तो मन में नाना विक्षेप आते हैं दूध और पानी को यदि एकत्र कर दो तो दूध पानी में मिल जाएगा परंतु यदि उसी दूध का निर्जन में मक्खन बना लो वह पानी में उतराता रहेगा मिलेगा नहीं इसी तरह साधना अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में रहे उसका मन उससे ऊपर उठकर ईश्वर में ही लीन रहता है पाँच सौ श्री राम कृष्ण कभी कभी अपने शिष्यों से कहा करते ध्यान आरंभ करने के पहले एक बार अपनी ओर दिखाते हुए इसका चिंतन कर ले लिया करना यह क्यों कहता हूँ जानते हो इस पर तुम लोगों का विश्वास है इसलिए इसके बारे में सोचते ही भगवान की याद आ जाएगी जैसे गाँवों के झुंड को देखते ही चरवाहे की बात याद आती है वकील को देखते ही अदालत कचहरी की याद बात याद आती है बेटे को देखते ही उसके बाप की याद आती है वैसे ही मन नाना विषयों में बिखरा रहता है इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट आएगा और उस एकाग्र मन को ईश्वर चिंतन में लगाने पर ठीक ठीक ध्यान हो सकेगा पाँच सौ निन्यानवे मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है उसे दीप की शिखा पर स्थिर करना शिखा के सबसे भीतर का नीला भाग मानो कारण शरीर है उस पर मन को स्थिर करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है इस नीली ज्योति के बाहर का भाग मानो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी बाहर का भाग स्थूल शरीर है है सौ अपनी साधना साधनावस्था का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण देव भक्तों से कहा करते उस समय इष्टचिंतन और ध्यान करने के पहले ऐसा सोचा करता था मानो मन को अच्छी तरह से धो ले रहा हूं। मन के भीतर चिंता, वासना आदि जो कुछ मैल या गंदगी है वह सब अच्छी तरह धोकर मन को स्वच्छ कर लेने के बाद उसमें इष्ट देव को लाकर बिठा रहा हूँ ऐसा किया करो 601 ध्यान करते समय ऐसा चिंतन किया करो कि मानो तुम अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों के साथ बांधकर रख रहे हो ताकि वे वहाँ से और कहीं ना जा पाए रेशम की रस्सी किस लिए कह रहा हूँ वे चरण कमल अत्यंत कोमल हैं दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा इसलिए 602 ध्यान करते समय बीच बीच में साधक को एक प्रकार की नींद सी आया करती है उसे योग निद्रा कहते हैं इस अवस्था में कई साधकों को ईश्वरी रूपों के दर्शन होते हैं 603 सौ सात्विक मनुष्य किस प्रकार ध्यान करता है जानते हो वह गहरी रात के समय मसहरी के भीतर बिछौने पर बैठकर ध्यान किया करता है ताकि कोई जान न पाए 604 ईश्वर में बिल्कुल डाइल्यूट एक रूप हो जाओ जैसे धातु तेजाब में गलकर एक हो जाती है 605 मन के स्थिर होने पर श्वास स्थिर होता है कुंभक हो जाता है यह कुंभक भक्तियोग के द्वारा भी होता है तीब्र भक्ति से भी श्वास स्थिर हो जाता है 606 गहरे ध्यान में वस्तु का यथार्थ छ सौ होकर ध्याता के अंतकरण को प्रकाशित कर देता है 607 एक दिन एक मैदान पर से चलते हुए अवधूत ने देखा कि सामने से ढोल नगाड़े बजाते बजाते बड़ी धूमधाम के साथ एक बारात आ रही है पास ही में एक बहेलिया दक्ष होकर एक चिड़िया पर निशाना साध रहा है वह अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन था कि इतने नज़दीक से इतनी धूमधाम के साथ आने वाली बरात की ओर उसने एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा अवधूत ने उस बहेलिये को नमस्कार करते हुए कहा महाराज आप मेरे गुरु हैं जब मैं ध्यान करने बैठूँ तब मेरा मन भी इसी तरह ध्येय वस्तु पर एकाग्र रहे 608 एक आदमी मछली पकड़ रहा था अवधूत ने उनके निकट जाकर पूछा भाई अमुक जगह जाने का रास्ता कौन सा है उस समय उसकी बंसी हिलने लगी थी मछली काटे में लगे चारे को खाने लगी थी वह आदमी बंसी की ओर एकटक देखते हुए निस्तब्ध बैठा रहा जब मछली कांटे में फंस गई तो उसे निकालकर वह अवधूत की ओर मुड़कर बोला आप क्या कह रहे थे अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा आप मेरे गुरु हैं जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठूं, तब मैं इसी तरह कार्य सिद्ध हुए बिना दूसरी ओर ध्यान न दूँगी छह सौ नौ किसी तालाब के किनारे एक बगुला एक मछली को पकड़ने के लिए बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पीछे से एक बहेलिया उस बगुले पर निशाना लगा रहा था पर बगुले को उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था अवधूत ने उस बगुले को नमस्कार करते हुए कहा जब मैं ध्यान में बैठूं तब मैं भी इसी प्रकार पीछे मुड़कर न देखूँ छः सौ दस कहावत है कि जो ध्यान सिद्ध है उसके लिए मुक्ति निश्चित है ध्यान सिद्ध किसे कहते हैं जानते हो जो ध्यान में बैठते ही भगवत भाव में विघोर हो जाता है 611 गहरे ध्यान में मनुष्य भाही ज्ञान रहित हो जाता है ध्यान में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि दूसरा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता यहां तक कि स्पर्श का भी बोध नहीं रहता इस समय यदि देह पर से सांप भी चला जाए तो न तो जो ध्यान कर रहा है उसे पता चलता है और न उस सांप को ही 612. जो ध्यान करते हुए इतना मग्न हो जाता है कि सिर पर चिड़ियों के बैठने पर भी समझ नहीं पाता वही ठीक ठीक ध्यान करता है 613. ध्यान गहरा होने पर इंद्रियों के सभी कार्य बंद हो जाते हैं मन की बहिरमुख वृत्ति एकदम रुक जाती है मानो घर का बाहरी दरवाजा बंद हो गया है इंद्रियों के पाँचों विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध बाहर पड़े रह जाते हैं पहले पहल ध्यान के समय इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं परंतु ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते बाहर पड़े रहते हैं 614. तुम चाहे जिस मार्ग से जाओ मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता मन योगी के वश में होता है योगी कभी मन के वश में नहीं होता